नमस्कार आप सभी का स्वागत है आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज डॉक्टर औदम्बर पावले हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत सारी सेवाएं की है एवर हॉस्पिटल में रेगुलर आते हैं अपने गांव से और यहां पर लोगों की सेवा करके फिर अपनी सेवा में आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कुछ लिखने का भी शौक कर रखते हैं तो कुछ लिखा है तो वो आपको अपना अनुभव एक गीत के साथ कभी सोचा नहीं था इस गीत के साथ हमारे साथ अनुभव शेयर करने का स्वागत है डॉक्टर औदम्बर कौली की ओम शांति ओम शांति कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा स्वर्ग से सुंदर परिवार मिलेगा क्या बात है मैं मेडिकल अफसर था नाइनटीन सेवेंटी मेरी ट्रांसफर सोलापुर से पूना पेन हो गई थी तो hmm. उस दरम्यान hmm. जब मैं अंगार की चतुर्थी पाली को फैमिली टर्निंग कैंप के लिए गया था तो वहाँ के स्टाफ ने मेरे लिए नारियल हार पेड़ा बोले अष्टविनय का दर्शन करो फिर ऑपरेशन अटेंड करो आप पहली बार यहाँ आए बिल्कुल वो ये बात नहीं की दिया ऑपरेशन हो गए ऑपरेशन करके खाना वगैरह खा के रात को मैं पेन हेड क्वार्टर पर आ गया थे थे थे। मैं भाई थक गया था अकेला था सो गया बाबा सामने आया अरे जबकि मुझे मालूम नहीं था ये ब्रह्मा बाबा है उसके सिर पर शिव बाबा फोकसिंग ऑन माई फेस फायर वेस्टिंग योर टाइम गो एंड टाटर टेम्पो ने त्रिमूर्ति क्लिनिक मैं जग गया देखता तो कुछ नहीं है किसले किया है, किस है मालूम नहीं पड़ा तो मैंने खत लिखा मुझे युगल को उस रात को ही अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हुआ वो चार दिन के अंदर मुझे रिस्पांस मिला कि छोड़ो नौकरी और आओ अच्छा। <laughs> देखो ड्रामा कैसा है अकाउंट अच्छा। ऑफिस में गया पे बेसिक पे भर दिया और बॉम्बे चला गया फिर दो सौ लोगों का स्टेथोस्कोप लेके टेम्बोनिया आ गया सत्रह अगस्त उन्नीस सौ छिहत्तर में मैंने त्रिमूर्ति क्लिनिक चालू किया अच्छा, अच्छा। उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी घर में सब लोग थे पढ़ने वाले बीमार थे पिताजी खेती का नुकसान हो था तो सब जिम्मेवारी मेरी पर थी और प्रैक्टिस में अभी नया नए नय शुरुआत उस जिस में मैंने प्रैक्टिस सुविधा नहीं थी टैप वाटर नहीं था और रोड कच्चे थे मेरे पास कुछ व्हीकल नहीं था और कुछ घर लोन लेके मैंने त्रिमूर्ति क्लिनिक चालू किया था 1980 की बात है उस गांव में एक कुमार जॉब के लिए आया था और उसने एक प्रदर्शनी लगाई थी इरिगेशन कॉलोनी में तो उस कॉलोनी में इरिगेशन प्रदर्शनी में प्रदर्शनी देखने के लिए मेरे घर के हाउस मालिक गए थे और वो प्रभावित हो गए उन्होंने वो कुमार को मेरे क्लिनिक में लाया शाम को रात को नौ बजे थे नौ बजे मैं पेशेंट देखता था देखता था और वो कुमार मेरे सामने आए हर्षित मुख पवित्रता का तेज सिर्फ इतना ही बोले कि डॉक्टर साहब थोड़ा टाइम है क्या मेरा आज तो टाइम नहीं है मैं बिजी हो भाई खाना नहीं खाया कल आओ कल आओ कल आओ करके ऐसे ढाई मास गए उसने कोई पानी नहीं लिया चाय पानी नहीं कोई नहीं दवा पानी नहीं कोई पैसा पानी कुछ मांगा आता था और जाता था मैं अचंपा करता था ये क्यों आता है इसलिए क्यों पूछता है मुझे टाइम है क्या एक दिन ऐसा हुआ कि उस दिन मैंने सोचा कि अब आता चिलेता तो, हाँ क्या है बंद कर तुम्हारा ड्रामा क्या बताओ ड्रामा का पार्ट तो मैंने बंद कर दिया क्लिनिक और लालटेन लेके हम टेरेस पर गए अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने हमारा डायरेक्ट कोर्स चालू किया लालटेन में हम बाबा के बच्चे बने घर बैठे भगवान मिल गया देखो लोग ढूंढते हैं भगवान के लिए मैं तो कभी भगवान की पूजा नहीं करता था कभी भक्ति नहीं की इस जन्म में न किसी साधु सन्यासी का दर्शन करता था मुझे अच्छा नहीं लगता तो कोशागरी पूर्णिमा एटी में हमारा तीसरा नेत्र खुल गया ब्रह्मा कुमार बन गए दो मास के अंदर हम मधुबन आ गए 1980 में अरे तो देखो हमें पांडव में चार दिन रखा था ना अंदर आने नहीं दिया ज्ञान विज्ञान भवन में हमारा रिवाइज कोर्स हो गया बहुत थोड़े लोग थे 54 फोर चंद्रमणि दादी निर्वय भाई जी शिलो बन जी इन्होंने हमारा कोर्स पूरा किया सामने जो मकान है वहाँ भी इंटरनेशनल वहाँ हमको खाना खिलाते थे सुखराम भाई वहाँ हमको खिलाते थे। चौथे दिन जब हम विदाई के लिए अंदर गए तो उस दिन हमें अंदर प्रवेश मिला तो मुझे समझा कि यह जो बाबा का कमरा है वहाँ जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाता पूरा होता है तो मैं थोड़ा अलर्जिक्राइंडाइटिस का पेशेंट था आठ गोलियाँ रोज़ खाता था अब की रोज़ आठ ग तो एडिक्शन हो गया था तो मुझे सुस्ती आती थी अच्छा नहीं लगता था फिर क्या करना मजबूरी हालत में लेते मैंने संकल्प किया आज से गोली बंद तब से अब तक एक भी गोली नहीं इतना एज हो गया 81 फिर भी कोई तकलीफ नहीं है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ वॉकिंग करता लेकिन कोई टैबलेट नहीं लेता तो यह है बाबा के कमान फिर हमें सौगात के लिए हिस्ट में बैठाया गया था मेरे सामने दीदी थी मनमोहिनी दीदी उन्होंने मेरा हाथ हाथ में लेकर डबल डॉक्टर बनोगे डबल हॉस्पिटल खोल मैं मतलब खोल के आया हूँ इतनी पावर भरी इतनी शक्ति भरी मैं अभी तक भूल नहीं जाता वो दिन आज भी मुझे ये दिन बहुत खुशी के लगते हैं क्योंकि जब हम विदाई के लिए पंडव भवन के सामने गेट चिलूं जी आई थी तो मेरे आनंद के आंसू ऑटोमेटिकली चल रहे थे कि कौन है वो ऐसा प्यार करने वाला कितनी अपनी रूहानियत है इसमें मैं लेकिन बोला यह कौन हमको ठहर देगा हम लेके आए तब से हम गीता पाठशाला का क्लिनिक चालू किया नाइनटीन एटी में स्वतंत्र गीता पाठशाला अपने बाबा की बन गई रेंटेड थी तो मैं समझता हूँ कि ये भगवान की जादू है ना अभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़कर अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा प्राइवेट प्रैक्टिस में इतना माला माल मालामाल ये देखो इधर मैं अभी रहने के आता हूँ छह मास बाबा के घर रहता हूँ ना तो ये भी बाबा की जादू है ना कभी मधुबन निवासी होगा ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच कभी डबल विदेशी बनोगे ऐसा भी नहीं सोचा था <laughs> क्योंकि 1987 में पहली बार हम बाबा को मिले तो बाबा ने हमें वरदान दिला था ओम चंदी बोर्ड <laughs> आप तो विश्व सेवाधारी हो विश्व कल्याणकारी हो सेवा का मेवा मिलता रहेगा मिलता है ना पूछा बाबा तो मैं बोला हाँ बाबा तो मिलता रहेगा तो वो मेवा आज भी हम खाते हैं <laughs> अभी प्रैक्टिस नहीं है ना बीस साल से यह तो क्या है तो चलता है ना उधर हमारे गीता पाठ चल चल चलते हैं वहाँ क्लास चलता है इनकम चालू, चालू है हाँ तो ऐसा ही हम 2006 से अभी तक लंदन दौरा किया अमेरिका 10 बार गए वहाँ बच्चे हैं वहाँ गर्मी की तपासल है <laughs> दोनों ही सेंटर पर जाते हैं जैसा जैसा टाइम बहु अच्छे है ग्रैंड सन हर सैटरडे को रूहानी क्लास सुनते हैं न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में wow. तो ऐसा डबल विदेशी का चांस भी मिला डबल डॉक्टर डबल विदेशी और डबल सेवाधारी बाबा क्या नहीं करता नाइनटीन <laughs> एटी में सूरज भाई के द्वारा हमारे स्वतंत्र घर का गीता पाठशाला का उद्घाटन हुआ और उसी दिन ही त्रिमूर्ति शिव बहन का शिलान्यास हुआ तो उन्होंने हमें वरदान दिया था कि यहाँ से आवाज़ बुलंद हो जाएगी तो तब से देखो 93 से हर 6 महीने 6 महीने के अंदर एक गीता पाठशाला ऐसे हमारी दस बारह गीता पाठशालाएँ वहाँ बहुत बढ़िया नाइनटीन में हमारा सेंटर भी पूरा हो गया तो ये है बाबा की कमाल जादूगरी नाइन्टीन 19... '94 में मैं पहली बार ज्ञान सरोवर ज्ञान सरोवर का उद्घाटन था ज्ञान सरोवर का 18 जनवरी सुबह उद्घाटन बा, बाबा आए थे और एक गीत चल रहा था ओमयश का उद्घाटन उसके तो तुम तो यही कही बाबा हमारे साथ है तो <laughs> गीत सुनते ही मेरे खाँसू आने लगे आनंद क्योंकि मैं कॉर्नर में बैठा था लास्ट में हारमोनीम हाल के तो ये बाबा कैसा कैसा करता है हमारा शेर ग्लोबल हॉस्पिटल हो ग्यांसर हो संजय पार्क हो हारमोनियम ये मनमोहनी हो शांति शांतिवन अंगुली लग गई है हमारे शेयर किया बादा? है हमने फूल नहीं फूल की पंकुड़ी लगाई है तो कितना भाग्य देखो एक का पदम कोना एक घर तो दिया बाबा का तो पांच ठिकानी घर मिल गए बाबा गावड़े का छोरा, घर में अपना बाप दादा का घर है पुणे में दो मकान है बच्चों के टेम्बोने में अपना बाबा का मकान मधुबन मेरा बाप का घर है और विदेश में भी है तो क्या कमाल, क्या है, कमाल नहीं है नहीं देने वाला इतना देता है बाबा कैसा करता है क्या नहीं रत्न कर रहे हो ना आम, ध्यान रत्नों से धूल से भी भरपूर कर देता है तो ये बाबा को कितना ध्यान दो क्या करूँ कुछ नहीं उस पर वारिज कम ही है अब नाइनटीन नाइनटीन की बात है निर्वैल भाई जोने, जो ने जो जनरल मीटिंग में आने वाले भाई बहने होते हैं ना उनको मीटिंग डायमंड हॉल में अपना डायमंड जुबली मनाया और हमारा सत्कार किया सभी को स्टेज पर बोला कि कोढ़नी ताज तक तिलक स्वागत देके तो उस टाइम भी बहुत हम ये हो गए थे आ, माना आनंद आश्रू आने लगे थे कि भगवान के घर में हमारा सत्कार हो रहा है इस आदि प्राप्ति क्या होती है ऐसे देखो नाइन्टीन के बाद 2000 हजार बाईस को घर में जो हमारा जगह थी और छोटी जगह थी गीता पाठ की वो बड़ा हाल बना दिया और त्रिमूर्ति शिव शिवभवन शिवतीर्थ बहन, सॉरी शिव तीर्थ बहन का उद्घाटन डॉक्टर बनारस भाई और हमारे महाराष्ट्र जोन के कोऑर्डिनेटर दशरथ भाई जी के सुबह थे उद्घाटन कर दिया तो उस टाइम राउंड अबाउट एक हजार देवी परिवार था सेवेंटी फाइव बहनें थी सरेंडर बहनी नौ डिस्ट्रिक्ट के भाई बहने आए थे बहुत अच्छा अमृत महोत्सव साजरा किया गया तो ये भी एक खुशी की बात है ना इतना बड़ा परिवार इकट्ठा होना ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा बाबा बोलता है ना जब भगवान धरा पर आता है तभी परिवार बनता है तभी आप प्रसाद करते हैं सेवा करते है, अपना सत्य की सीट फिक्स करते हैं ओम शांति चलिए डॉक्टर पावले जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को आपके अनुभवों को सुनकर अच्छा लग रहा है क्योंकि अध्यात्मा एक जो है लॉटरी की तरह आपके लिए काम किया जहाँ पर आपका जीवन में कुछ नीरस्ता थी और कुछ जो चीज़ें आप कर रहे थे वहाँ पर जो सुकून है वो कहीं ना कहीं कम था लेकिन जैसे ही आपको इस अध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होने लगी और माउंट आबू आते ही आपका भाग्य जो है सौभाग्य में बदल गया और परम आनंद की अनुभूति बरसने लगे डॉक्टर पावले सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए और जाते जाते मैं चाहूँगा कोई एक गीत आपका मन का है तो दो लाइन सुनाइए कोई भी एक गीत सुनाइए एक लाइन अच्छा तुम तो यही कही बाबा मेरे साथ साथ है हम्म थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद